नमस्कार आप सुंदर रेडियो मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं जिनसे आप बहुत कुछ सीखते हैं समझते हैं और उनके जीवन के कुछ अनुभव सुनने के बाद आपको नई नई प्रेरणाएं मिलती तो आइए ऐसा ही कुछ खास आज होने जा रहा है क्यूँकी आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ है मोनिका पटेल जी हां जिनकी आवाज से और जिनके चेहरे से आप वाकिफ भी होंगे कई टीवी सीरियल्स में उन्हें देखा भी होगा फिल्मों में भी देखा होगा तो आप सभी की तरफ से मोनिका पटेल जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्ते कैसे हैं आप मोनिका पटेल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद शुक्रिया हमारे इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आप आए और हमें बहुत अच्छा लग रहा है तो चाहूंगा कि आपकी आवाज आपके शब्दों से हमारे सभी श्रोताओं को अपना परिचय आप खुद दें। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत, बहुत प्यार भरा नमस्कार मैं मोनिका पटेल हूँ और काफी समय से जो है मैं अभी मुंबई में स्थित हूँ और वहाँ पे रहकर जो है मैं अपना जो मेरा प्रोफेशन है जैसे कि मैं एक्ट्रेस हूँ मैं थिएटर भी करती हूँ मैड फिल्म्स भी करती मैं फिल्म्स भी करती हूँ और मैं अभी सीरियल्स भी कर रही हूँ तो ये मेरा व्यवसाय है मेरा कार्य है और जो मुझे बहुत पसंद है और आज जो कुछ भी मेरी जो पहचान है उसी के माध्यम से जो है मेरी एक पहचान बनी है नमस्कार आप सुंदर रेडियो पॉइंट फोर एफ एम चलिए मोनिका पटेल ने अपने बारे में बताया और आइए आगे बढ़ते हैं हमारे इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम उनसे बातें करेंगे बहुत सारी बातें जानने की भी कोशिश करेंगे और जिस तरह से एक्टिंग की बात होती है या फिल्म या थिएटर की बात होती है तो लोग थोड़ा सा कान तेज करके सुनते हैं यानी थोड़ा सा जिज्ञासा उनकी बढ़ जाती है और वो बड़े ध्यान से कार्यक्रम को सुनते हैं तो ऐसा ही कुछ आज हो रहा है विशेष मुलाकात को हमारे बहुत सारे श्रोता सुन रहे हैं और बड़े ध्यान से सुन रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि जिस तरह से आज वर्तमान समय में हम बहुत सारे हमारी युवा साथियों को देखते हैं और वो करियर के लिए बहुत सारी चीजें करते रहते हैं और कई लोग मुकाम हासिल करते हैं और कई लोग मुकाम हासिल नहीं करते आपके हिसाब से क्या होना चाहिए और मैं चाहूंगा कि आपका इस फील्ड में कैसे आना हुआ बाय लक या फिर बाय इंटरेस्ट आपका एक्चुअली <laughs> uh, देखिए मैं आपको बता दूं कि कोई भी प्रोफेशन है चाहे वो एक्टिंग है चाहे कोई भी x y z उसके लिए आपका एक फोकस होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जिसके अंदर आपको हल्डर्स नहीं आएंगे या आपको परेशानियां नहीं आएंगी या मुश्किलें नहीं आएंगी कोई भी फील्ड है उसमें वो आपको आएगी और वो चैलेंजेस आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे और एक्सेप्टेंस के साथ साथ उस, उसको आपको फेस भी करना पड़ेगा फेस के साथ साथ आपको उसमें डटे भी रहना होगा एक ऐसी स्थिति आती है या परिस्थिति आपकी लाइफ में हर व्यक्ति की लाइफ के अंदर आता है कि एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप या तो इस बार या उस पार और वही क्षण ऐसा होता है कि जिसमें आपको अपने पांव जो है एक बार अंगत की तरह अगर आपने अपने, अपने आप का जमा लिया मजबूती से ले तो वो पीछे नहीं हटना है वही आपका टेस्टिंग टाइम होता है और मुझे लगता है कि वो हर व्यक्ति के जीवन में वो वो जो है वो एक पीरियड आता ही है तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मेरे तो बचपन में ही मेरे फादर मदर की डेथ हो गई थी तो मुझे कोई ऐसा गाइड करने वाला नहीं था कि आपको ये करना है पहली बात तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं एक्ट्रेस कैसे बनी तो मैं एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी लेकिन चूँकि घर में कोई ऐसा था नहीं कि जो मुझे गाइड करे मुझे या मुझे बताए कि आपको ये करना है या आपको ये बनना है क्योंकि वो जो दौर था एक था कि वो ग्लैमर्स की तरफ जो था वो उस वक्त पीरियड था तो बोलते ना कि हर चमकती हुई चीज़ आपको बहुत लुभाती है तो मुझे लगा कि शायद यही अच्छा है क्यों ना इसी को अपनाया जाए तो वो शौक वो शौक़ कब प्रोफेशन बना और वो प्रोफेशन कब आपका जुनून बन गया पता ही नहीं चला अच्छा। तो शुरुआत तो शौक से हुई थी शौक जुनून बना जुनून फिर कब वो आपकी रोज़ी रोटी बन गई और वही फिर आज आपका एक पहचान बन गई तो वो पता ही नहीं चला कि कब कैसे कैसे कैसे कैसे होता चला गया अच्छा। तो लेकिन मैंने एक ही चीज़ अभी तक मैं अपनी ज़िंदगी से सीखी है कि आप खुद के प्रति और काम के प्रति ईमानदार रहो कई बार ऐसा भी आता है कि हम कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं हमारे पास पैसा तो आ जाता है हमको पहचान भी मिल जाती है लेकिन जो खुशी है वो खुशी जो है ना पैसा आपको दे सकता है ना गलत तरीके से किया हुआ काम आपको दे सकता है आप बेशक आपको बहुत अच्छी पहचान नहीं मिली है लेकिन आज जो भी पहचान मैंने पाई है वो मेरी अपनी है मेरी अपनी मेहनत है और ईमानदारी है उसमें कुछ भी ऐसा गड़बड़ नहीं है मैं बहुत अपने आप को बहुत फक्र के साथ कह सकती हूँ कि मैंने आज अपनी जो भी पहचान बनाई है अपने बूते पे बनाई है अपने प्रिंसिपल पे और अपने सिद्धांतों को लेकर मैं हमेशा चली हूँ उसके साथ मैंने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जी मनिका पटेल जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने दिल की बातें हम तक आपने सजा किया और कई बार हम लोग अपने करियर के लिए बहुत सारे विचार आते रहते हैं और आपने कहा कि उस समय ऐसा सिचुएशन था जहाँ पर कोई गाइडलाइन आपको नहीं मिल रहा था तो आपने अपनी दिल की बातें सुनकर अपने अंदर की आवाज से आगे बढ़ते रहे और आपने सफलता भी हासिल किया तो आइए बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी बहुत ही आनंद आ रहा होगा बहुत ही अच्छा लग रहा होगा तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा मोनिका पटेल जी एक और बात मैं पूछना चाहूंगा जैसे आपने कहा स्कूल लाइफ की बातें आती हैं हमारे जीवन में उसके बाद करियर की बात आती है तो स्कूल लाइफ में जब हम लोग आठवीं नौवीं दसवीं में पढ़ते हैं तो वहां पर हमारे छोटे से मन में कई विचार आते हैं हमें लगता है कि हमें डॉक्टर बनना है हमें इंजीनियर बनना है हमें ये करना है हमें वो करना है तो आपके अंदर मन में किस तरह के विचार करियर को लेकर आते थे तब मेरे मन में तो जहां तक मुझे था मुझे टीचर बनना था कि मैं पढ़ा सकूं उसके बाद फिर जैसे कि मैंने कहा कि चीज़ें बदल गई और हर बच्चे की लाइफ में जब वो एक, एक ऐसी एज होती है कि आप सब कुछ करना चाहते हैं आप समय दर समय आपकी जो है वो मनस्थिति बदलती रहती है आप एक्टर भी बनना चाहते हैं आप डॉक्टर भी बनना चाहते हैं आप टीचर आप हर चीज़ वो करना चाहते हैं जो मतलब आ, कि जैसे अभी मेरा बेटा भी है लौकिक में बेटा है दस साल का तो कभी कहे अच्छा मामा मैं इंजीनियर बनूँगा कभी बोलता है अच्छा मैं एक्टर बन जाऊँ तो मैं उसकी तरफ देखती हूँ तो बिकॉज हमें पता है कि वो एक ऐसी हो जाती है कि आप हर क्षण आपके थॉट प्रोसेस बदलते रहते हैं और कई बार क्या होता है कि आप जो है अपने आसपास के वातावरण से भी बहुत प्रभावित हो जाते हैं आप दूसरे को देखकर भी उनकी चीज़ों को अडोप्ट करना चाहते हैं तो ये अक्सर हो जाता है और ये बहुत कॉमन है <laughs> <laughs> मोनिका जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को बहुत पसंद आ रहा होगा और बहुत ही अच्छी बातें आपने कही अपने जो एक्सपीरियंस है जो आपका जीवन में घटी हुई सत्य घटना है उनसे आपने अवगत कराया और वर्तमान में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जो युवा साथी आपसे मिलने आते हैं या आपसे थिएटर से, से जुड़ने की बातें करते हैं या कुछ काम करना चाहते हैं तो वो आपसे सीखते हैं समझते हैं आप उन्हें बड़े प्यार से सिखाते भी हैं समझाते भी हैं और उन्हें आगे मोटिवेट भी करते हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं धन्यवाद शुक्रिया तो चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का और मैं ब्रेक में गाना सुनते हैं हम लोग तो मैं चाहूँगा कि आपका पसंदीदा गाना कौन सा है और उसकी एक लाइन जरूर गुनगुना दीजिए अभी आप हैं 90.4 है 90 <laughs> <laughs> एक ही तो ये कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है एक गीत सुनाना लेकिन एक जगजीत सिंह जी की जो एक एक गज़ल है जो मुझे बहुत पसंद है जो मैं गुनगुनाया करती हूँ कि तुमको देखा तो ये ख्याल आया जिंदगी धूप तुम घना तो साया तो मैं ये दो पंक्तियाँ उसकी जरूर गाना चाहूँगी तुमको को देखा तो ही खया तुम को देखा तो ही सिंदगी धोप तुम खरा साया तुमको को देखा तो ही खया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 तुमको देखा तो ये ख्याल आया ज़िंदगी समझाया आज के दिल, दिल को हमने समझा गुनगुना नहीं सकते हम जिसे गुनगुना नहीं सकते वक्त नहीं ऐसा गीत क्यों गाया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 आप आप 90.4 ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है विशेष इस कार्यक्रम में हमारे साथ मोनिका पटेल हैं जिनसे बातें हो रही हैं और बहुत ही खूबसूरत गीत जगजीत सिंह साहब का उन्होंने गुनगुनाया था और हमने उस गाने को पूरी तरह से सुना जी हां तुमको देखा तो ये ख्याल आया जिंदगी दूर तुम घना साया बहुत ही प्यारा सा मैसेज इस गीत के माध्यम से प्यार और रूहानियत की मिलती है जहाँ पर हम सब इस गीत को पसंद भी करते हैं और उसका अनुभव भी करते हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं मोनिका पटेल जी बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके और जीवन के इस उतार चढ़ाव की जिंदगानी में कई ऐसे अनुभव हमारे बीच में आता है कभी खुशी तो कभी घम कट्ठे मीठे अनुभव हमारे साथ रहते हैं और यह चलते रहते हैं तो मैं चाहूँगा कि खूबसूरत अनुभव जो बहुत खुशी का पल आपके जीवन में आया हो आपको ऐसा लगता था, था उस समय जब आपने उस पल को अनुभव किया कि वक्त यहीं पर रुक जाए हाँ एक छोटा सा एक्चल में एक नहीं दो तीन हैं जो बड़े प्यारे प्यारे से इंसिडेंट हैं मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी और और शायद आपको उसमें हंसी भी आएगी और मतलब मुझे आज भी वो ऐसी थोड़ी सी खुशी वाले मतलब मुझे लगता है कि वो गुदगुदा जाता है तो मुझे एक अच्छी तरह से याद है कि मैं एक प्ले कर रही थी मॉलियर का ड्रामा था तारतूफ या धर्मदेव उसका हमने हिंदी में जो है उसका नाट्य रूपांतर किया था और उसके अंदर जो मैंने जो कैरेक्टर किया था तो वो कैरेक्टर ऐसा था कि उसमें मैं जो डायलॉग जो मेरे बोलने की जो शैली थी वो जैसे पुरानी फिल्मों की जो थर्टीज़ की और फोर्टीज़ की जो होती है ना जी पिताजी मैं तुम ये ना कहूँगी इस तरह से तो मैं उसमें वो डायलॉग्स जो हैं पुराने स्टाइल में बोल रही थी तो जो वो पूरे डायलॉग्स मेरे उसमें उसी थे आई वॉज डूंग अ लीड तो बहुत सारे लोग जब ड्रामा जब ख़त्म होता था तो सब आते थे कि आप इसी तरह से ही बात करती हैं क्या <laughs> तो मुझे बड़ा ताजुबा तो एक बार क्या हुआ कि मैं ऐसे ही उसके अंदर और एक बार ऐसे ही दूसरा इंसिडेंट हुआ था उसमें मैं छोटी बच्ची का रोल कर रही थी जो थोड़ी सी मेंटली मेंटली जो रिटायर्ड थी तो जब हम लोग नीचे बेसमेंट में दिल्ली का दिल्ली के अंदर श्री सेंटर का बेसमेंट है वहाँ पे हम प्ले कर रहे थे तो वहाँ पर ऐसी बच्ची अपने एक उसके साथ बैठी हुई थी और मैं वैसी थोड़ी सी मेंटली रिटायर्ड बच्ची का प्ले कर रही थी तो दर्शकों में से एक बच्ची उठ उसको लगा कि बिल्कुल मैं उसके जैसी हूँ और वो ऑडियंस में से उठ मेरे पास आ गई दी दी दी दी दी और मैं एकदम से ऐसे कि मैंने फिर क्या किया उसको पकड़ के जो मतलब मेरा तो करेक्टर ऐसा था तो मुझे मालूम था कि बच्ची उठकर आ गई आई वाज नॉट मेंटली बट आई वाज प्लेइंग मेंटली इन दैट तो मैं उठकर जो है उसको मैंने अपने जो मेरे पापा का रोल कर रहे थे उनका हाथ पकड़ा दिया फिर वो उसको उठा के ऑडियंस में ले जा कर देख कर आ गए तो ऐसे बहुत सारे हुए और एक तीसरा प्लो मुझे याद आता है आ, मैंने एक प्ले किया था जो बहुत ही शरद चंद्र जी का एक वो प्ले था दीपशिखा दीपशिखा बहुत ही खूबसूरत प्ले था उसके अंदर मैंने एक मुस्लिम करेक्टर किया था और नहीं हिंदू लड़की का करेक्टर किया था उसको मुस्लिम लड़के से प्यार हो जाता है हाँ तो जब मैं ये प्ले कर रही थी तो बहुत ही खूबसूरत उसके डालुक थे बहुत तो उस वक्त कोई पाकिस्तान से जो है वो ये प्ले देखने के लिए आया था तो जैसे ही ये प्ले मेरा खत्म हुआ मैं अपने ग्रीन रूम में मेकअप रूम में गई मेकअप वगैरह उतारने के लिए एंड वो पाकिस्तानी साहब आए और वो बोलते कि आप मुझसे शादी करेंगी तो मैंने कहा वो तो मैं ड्रामा कर रही थी वो तो, हकीकत तो इससे मतलब ड्रामे से और से, हकीकत से कोई लेना देना नहीं है और आप यकीन करो फिर बाद में हम बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए थे लेकिन वो लास्ट तक ये कोशिश करता रहा कि मैं उससे शादी कर लूं जो कि मैंने नहीं करी <laughs> तो ऐसे बहुत सारे वाक्य है हुए हैं बहुत सारे बहुत सारे मतलब अनगिनत हैं जी बहुत ही अच्छी बात आप बता रहे हैं कि आपको थिएटर से बहुत लगाव है और थिएटर का अनुभव आपको बहुत अच्छा लगता बटेल है मोनिका पटेल जी बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और बहुत सारे अनुभव आपके पास है इस तरह के चलिए थोड़ा सा रिवर्स हो जाते हैं जो खुशी के पल थे उससे अलग अटके हम लोग पीछे चले जाते हैं और मैं चाहूंगा की कुछ ऐसी बातें जरूर बताइए आखिरी बार आपकी आंखों में किस कारण नमी थी जी जी ओ आखिरी बार मेरी आंखों में नमी कम थी आ, ये तो बड़ा मुश्किल आया <laughs> क्योंकि मैं हमेशा बहुत जो है खुश रहती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मेरे आसपास का माहौल भी वैसे ही रहे वैसे ही रहे मैं बहुत लाइट रहती हूँ और आ, आ, सोचना पड़ेगा कि मैं कब वैसे तो मुझे बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी दुखी कर जाती अगर मैं किसी को देखती हूँ अगर रास्ते में अगर कोई भीख मांग रहा है या कोई गरीब है या कोई तकलीफ में है तो वो मुझे दुख दे जाता है ऐसा कि मैं चाह कर भी मतलब तो उनको बढ़ावा भी नहीं दे सकती और हेल्प भी नहीं कर सकती कि अगर हेल्प कर रहे हैं तो हम उनको बढ़ावा दे रहे हैं तो अपने आप को जब मैं रोकती हूँ तो तकलीफ होती है तब तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि ऐसा इनके साथ क्यों है मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए और क्यों नहीं हम इनकी हेल्प कर पा रहे तो वो ऐसे पल हैं जो आँखों को नमी दे जाते हैं और हमें पता भी है कि हमें इनकी अगर हेल्प करेंगे तो फिर हम उनको बढ़ावा दे रहे हैं तो फिर वो मन महसूस कर रह जाते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि जब मैं किसी को देखती हूँ भूखा है कोई उसको उनको पैसे देने की बजाय आई प्रफ़र कि मैं उनको कुछ शॉप से उनको okay. लेकर उनको मैं दे दूं तो मुझे तसली रहेगी कि एटलीस्ट खाने पीने का सामान है तो वो फेंकेंगे नहीं एटलीस्ट खा लेंगे पैसा आपने दिया तो हो सकता है कि वो गलत कुछ, गलत कुछ कर सकते हैं लेकिन खाना तो खाएंगे ही फेंकेंगे नहीं तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है इन सारी जी मोनिका पटेल जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जीवन के कुछ बहुत ही सुंदर अनुभव जो आपने अभी सुनाया उसमें से एक है जो हमारे जीवन में कई ऐसे पड़ाव आते हैं जहाँ पर हमें निर्णय लेना होता है और एक एक्शन करना होता है तो आपने बहुत अच्छी बात बताई तो आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानना चाहेंगे आपसे कि कई बार हम लोग अपने जो बड़े हैं या फिर हम जिन्हें चाहते हैं उनसे प्रभावित होते हैं तो आपके जीवन में आप किस एक्ट्रेस से बहुत ज़्यादा प्रभावित रही मैं सच कहूँ तो ऐसा मैं एक्ट्रेस जरूर हूँ लेकिन मेरा कोई रोल मॉडल नहीं है मैं किसी को भी नहीं मानती क्योंकि हर एक्टर और एक्ट्रेसेस जो है अपने अपने हाँ और बताते लेकिन मैं कभी किसी को फॉलो नहीं करती हूँ मेरा कोई आइडियल भी नहीं है मेरे जो, मेरा जो आइडियल है वो मेरे अपने प्रिंसिपल हैं जिसको मैं फॉलो करती हूँ और जहाँ तक जो भी मुझे याद है वो मुझे अपने फादर मुझे याद आते हैं क्योंकि वो इतने अच्छे व्यक्ति थे कि हालांकि बहुत जल्दी वो हमें छोड़ चले गए थे लेकिन मुझे आज भी जो उनका जो वो हॉस्पिटल में काम करते थे लेकिन वो घर के अंदर बहुत सारी दवाइयाँ स्टॉक करके रखते थे घर के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी कि वो हमेशा हेल्प करते थे कि भी अच्छा इनको ये तकलीफ है उनको दवाई दे देना उनको पैसों से मदद कर देना जो भी मुझे उनका जो रूप याद आता है तो मुझे लगता है कि शायद वही व्यक्ति मेरे लिए आइडल थे मुझे और कोई तो ऐसा व्यक्ति नज़र नहीं आता कि मैं उसको फॉलो करूँ नमस्कार आप सुन रहे मोनिका पटेल जी बहुत सारी बातें आपने बताई हैं थिएटर और फिल्म से जुड़ी हुई मैं चाहूंगा कि आप पूर्व में और वर्तमान में किस किन किन फिल्मों में या टीवी सीरियल्स में काम किया है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हाँ जैसे मैंने काफी सारी फिल्में की है जैसे एक्सक्यूज मी टाइम पास देवी और नाइनटी टीवल रिटर्न और अभी ऑपरेशन ग्रीन हंट और फिर मैंने काफी शॉर्ट फिल्में भी की थी वाई डू दे कॉल देम सन एंड देन एप्पल आई एंड दॉस ऑफ और अभी मेरी जो फिल्म जो रिलीज़ होने वाली ट्रिपल एक्स द ट्रेन और अभी मैं यहाँ से जाने के बाद मेरा फिल्म एक नई फिल्म मेरी शूटिंग होगी जो हैलो जिंदगी जो मेरा राजस्थान में ही शूट है और अभी मेरा ऐड भी मेरे ख्याल से जो है एक वुमेंस के ऊपर ऐड अभी रिसेंटली जो है वो ऑन ईयर हुआ है टेलीकास्ट हुआ है सो काफ़ी सारे ऐड भी किए और सीरियल्स uh, भी मैंने काफ़ी किए हैं जैसे लापता गंज चिड़ियाघर और कुछ रंग प्यार के ऐसे भी आया। और बहुत सारे हैं जैसे सावधानी इंडिया हो गई और आहट है सीआईडी है काफ़ी सारे एपिसोडिक बहुत बहुत बहुत बहुत किए हैं और अभी आने वाला और जैसे मैंने बालिका वधू भी किया था सीरियल अभी लास्ट मेरा सीरियल वही था बालिका वधू के बाद मैंने एपिसोडिक हैं वही एक डेली सोप था जो मैंने बालिका वधू किया था और अभी यहाँ से जाने के बाद जो है जरूर जो है अभी तो जाती ही मेरे को फिल्म का शूट करना है और एक एड फिल्म शूट करनी है तो अभी तो ये काम है बस मनिका पटेल जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया किन किन फिल्मों में और टीवी सीरियल्स में आपने काम किया वो आपने बताया और वर्तमान में आप राजस्थान में एक फिल्म शूट होने वाला है जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं और उससे यहाँ से जाने के बाद आप उस शूटिंग में लग जाने वाले हैं तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपको कि आप हमेशा इसी तरह काम करते रहें और आपको सफलता मिलती रहे तो चलिए जाते जाते हमारे सभी श्रोताओं के लिए एक मैसेज जरूर दें बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सभी जो हैं बहुत ही आ, बहुत वंडरफुल हैं बहुत खूबसूरत ये जीवन है इसे ऐसे ही ना गंवाएं स्वस्थ रहें और खुश रहें और सभी को खुशियाँ बाँटते रहें बस यही देना चाहूंगी बस मुस्कुराते रहिए हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए मोनिका पटेल जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और फिर से एक बार रेडियो मधुबन की तरफ से और हमारे श्रोताओं की ओर से आपका बॉन्द्रिया थैंक यू सो मच मैं भी आप सभी को दिल से जो है थैंक यू बोलना चाहती हूं और धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने इतने प्यार से इतने सब्र से जो है मुझे सुना और आप हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए मेरी शुभकामनाएं हमेशा आप सभी के साथ है शुक्रिया धन्यवाद शुक्रिया आपका नमस्कार श्रोताओ विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना है फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए रेडी मोध के साथ आप सुन रहे हैं रेडी मोध वन नाइनटी पॉइंट फोर एम सुनते रहो मुस्कुराते रहो सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए <laughs> हम जिसे गुनगुना नहीं सकते हम जी से वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया